आकार आकार आकार आकार आकार वाला सभी के वाला rat... के वाला अपनी वाला के वाला मतलब दृष्टा और के के के तीनों होता है तो वो के वो का होने के कारण कुछ लोग क्या सोचते हैं की दृष्ट विषय उसे अतृक्ष नहीं होना चित्ती रूप में भागता है और दृष्टा के दृष्टा तो के समान आकार वाला होने के कारण कुछ तो लोग चित्र को ही दृष्टा समझ लेते हैं चित्त को ही दृष्टा अपना समझ लेते उसे कर तो हैं कर को नहीं जानते हैं, ऐसा था। तो यहाँ पर बताया था ना, कि चित्त से है नित्त से अतरप्त चित्त मतलब अतिरिक्त है चेतन ऐसी बात की आगे है कुतर कुतः चाह इतर क्या इतर कुतः और इस कारण चित्त से अतिरिक्त चेतन स्वीकार किया जाता है क्या किस कारण चित्त से अतिरिक्त चेतन आत्मा को स्वीकार किया जाता है प्रश्न ना में उसका उत्तर सूत्र के द्वारा दिया है असंख्य वासना वासना परार्थम ध्यान देंगे कि चित्रम ठीक है यहाँ तद है ना सबसे लेना है चित्त सबसे क्या लेंगे चित्त और चित्त कैसा है असंख्य वासना भी, जन्मांतर वासना भी जन्म जन्मांतर की अनेक वासनाएं चित्त में पड़ी हुई हैं जन्म जन्मांतर की असंख्य वासनाएं चित्त में पड़ी हुई हैं तो असंख्य वासनाओं से युक्त कौन है तो असंख्य वासनाओं से युक्त या असंख्य वासनाओं से रंजित असंख वासनाओं से चित्रित मतलब असंख्य वासनाओं से रंगा हुआ असंख्य वासनाओं से चित्र असंख्य वासनाओं से रंगा हुआ है है ना थोड़ी देर में संसार की इच्छा थोड़ी देर में मोक्ष की इच्छा थोड़ी देर में किसी विषय की इच्छा है ना? तो इच्छा का कारण क्या है विविध की वासनाएं है अभी मन छठ में कुछ जाता है तो असंख्य वासनाओं से चित्रित मतलब असंख्य वासनाओं से लगा हुआ या असंख्य वासनाओं से युक्त असंख वासनाओ वासना भी असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी कौन चित्त चित्त असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी पर के लिए है किसके लिए है चित अपने लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है पर के लिए है जैसे कि कोई घट घट के लिए होता है या किसी चेतन के उपयोग के लिए होता है है ना ग्री जो है ना ग्री गृह के लिए होता है या किसी चेतन के उपयोग के लिए होता है तो चित्त जो है परार्थ है पर के परार्थ है मतलब पर के प्रयोजन के लिए है पर कौन है आत्मा आत्मा के प्रयोजन के लिए है आत्मा का प्रयोजन क्या है मोक्ष भोग भोगवर्ग तो सांसारिक तो कार्य भी जो है चित्त के लिए चित्त के बिना नहीं हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी बिना चित्त के नहीं हो सकती है क्योंकि चित्त के द्वारा ही कार्य करनी साधन करना है तो चित्त चित्त असंख वासनाओं से युक्त होने पर भी पुरुष के भोग और अभवर्ण के लिए है पर के लिए है ये कह गया है पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं है किसके लिए है पर के लिए तो जो पर है वो चेतन पुरुष है ये बताया जाएगा है है ना चित्त असंख वासनाओं से युक्त होने पर भी पर के लिए है मतलब पर के भोग और मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए है तो जिसके लिए है वही क्या होगा चेतन होगा तो चित्र पर के लिए है इसमें हेतु है संघर्ष कार्यवात इसका अर्थ है कि मिलित रूप होकर कार्य करने के कारण या तो समुदाय समुदाय रूप होकर कार्य करने के कारण समुदाय रूप होकर कार्य करने के कारण जो वस्तु समुदाय रूप होकर कार्य करती है वो पल के लिए होती है जैसे गृह है ना गृह में दरवाजे खिड़की स्तंभ छत ये सब अनेक वस्तु में होती है ना सीमेंट है ईट है छत है और ये अनेक अवयवों का क्या है समुदाय है तो समुदाय रूप होकर कार्य कौन करता है समुदाय रूप होकर कौन सा कार्य करता है आपको रहने भी अनुकूल हो जाता है तो समुदाय रूप होकर के रहने का कार्य कौन करता है ग्री? तो जो समुदाय रूप होकर रहने का कार्य करेगा वो ऊपर के लिए होगा तो ग्री, ग्री ग्री के लिए है क्या किसके लिए है कंटिन्यू जैसे खटुआ होती है ना खटुआ भी काष्ट और की बनाई जाती है तो संघ्रत रूप कार्य कौन करती है खतुआ तो खतवा खटवा के लिए है या किसी पर के लिए है, पर के पर लिए के लिए है तो वैसे चित्त भी समुदाय रूप होकर कार्य करता है चित्त में क्या है सतुरटतम चित्र क्या है त्रिगुणात्मा सतुतम है तो चित्त समुदाय रूप से कार्य करता है तो समुदाय रूप होकर जो कार्य करेगा वो पर के लिए होगा किसी भी खटवा तो समुदाय रूप होकर कार्य कौन करता है चित्त तो चित्र भी किसके लिए होगा पर के लिए होगा तो जिस पर के लिए होकर जिसके लिए है वो कैसा होगा वो समुदाय रूप हो सकता है क्या यदि वो भी सही एक समुदाय रूप होगा तो के भी हो तो चित्त जिसके लिए है वो कौन है वो पुरुष है वो समुदाय रूप में बताइए सुनिए <coughs> तो फर्क हो जाएगा कि असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी चित्त पर के लिए है क्योंकि वह समुदाय रूप होकर कार्य करता है क्योंकि वह समुदाय होकर कार्य करता जो समुदाय रूप होकर कार्य करेगा वो पर के लिए ही होगा अपने लिए नहीं होगा ये शरीर है ये समुदाय है ना हड्डी मालदाती का समुदाय है और इंद्रिया इसमें है मन तो पर के लिए है ये किसके लिए है पर के लिए है शरीर किसके लिए है किसी चेतन आत्मा के लिए है ऐसा तो जिसके लिए है वो क्या है चेतन आत्मा है ठीक है इस कारण चित्त से अतरित चेतन आत्मा को स्वीकार किया जाता है कुछ लग गया ये वासनाओं युक्त होने पर भी पर के समुदाय है अच्छा चित्तम असंखी सेवा चित्रीकृतम अभी परार्थम परार्थम का अर्थ है ना भोग चित्तम सर वह जो पूर्व में कहा गया है न सर आया केवल पूर्ण के प्रसन्न करना है पूर्व में कहा गया या चित्त, या चित्र असंख्य वासनाओं से ही युक्त होने पर भी किससे युक्त है वासनाओं ऐसी वासनाओं से तो क्या रहेगा क्लेष की वासना कर्म वासना ऐसे भी तो यह चित्र असंख्य चित्र असंख्य वासनाओं से ही युक्त होने पर भी फर्क दिए है परार्थम है ना तो परार्थम तो यहाँ पर परस्य अर्थ यहाँ पर परस्य परस्य अर्थम ऐसा समाज किया तो परस्य से तो, तो से क्या लिया है भोग अपूर्क अर्थम अर्ध से कौन सा अर्थ है भोगपूर्व अर्थ अर्थ से कैसा अर्थ से है भोग अपूर्व अर्थ के लिए है कया न स्वार्थम चित्त स्वार्थ नहीं है चित्त अपने लिए नहीं है क्योंकि समुदाय रूप भोग कार्यकर्ता है घृह की धर्म जो समुदाय रूप होकर कार्य करेगा वो अपने लिए नहीं होगा जैसे है यदि अनुमान में वाक्य आप इस तरह जो है ना अनुमान कर सकते है चित्तम न स्वार्थम संगत कार्य पक्ष क्या हो जाएगा चित्तम और साथ जो हो जाएगा स्वार्थत्व भाव स्वार्थ नहीं स्वार्थ भाव है ना नहीं कार्य अभाव तो साध क्या हो जाएगा स्वार्थत्व भाव और हेतु क्या हो जाएगा ित्व दृष्टान्त हो गया गृह व्यक्ति कैसी होगी स्वार्था होना संघतकारीगा में क्योंकि वो कैसा है संगतकारी है है मतलब कार्य करने वाला संग्रह रूप होकर कार्य करने वाला है ना तो, तो संघतकारी गृह है तो उसमें क्या रहेगा संघतकारी न स्वार्थ हम वो स्वार्थ है क्या अपने लिए है तो उसमें स्वार्थ नही नहीं मतलब स्वार्थक उसमें आएगा स्वार्थको तो उसमें क्या हेतु साधांत में रहेंगे और पक्ष जो चित्त है उसमें हेतु संघर्ष कार्य तो रहेगा चित्त में क्यों क्योंकि वह संघर्ष कार्य समुदाय रूप होकर कार्य करता है तो दृष्टांत में हेतु साध मिलने पर पक्ष में हेतु रहने से स्वाध्या की अनुमति हो जाती है ना उसमें स्वार्थक नहीं है मतलब वो स्वार्थ नहीं है अब देखेंगे संघ कार्य चित्त और समुदाय रूप होकर कार्य करने वाला चित्र समुदाय रूप होकर कार्य करने वाला चित्र अपने लिए नहीं हो सकता है लग लगभग न स्वार्थम समुदाय रूप होकर कार्य करने वाला चित्र अपने लिए नहीं हो सकता है इसको समझाते है सुख चित्तम सुखात्मक चित्त चित्त की सुखाकार वृत्ति ही है ना उसी को कहते हैं सुखात्मक चित्त सुखात्मक चित्त सुखात्मक चित्त सुख के लिए है क्या सुखात्मक चित्त मतलब सुखात्मक चित्त सुखात्मक चित्त के लिए नहीं है मतलब यह सुख रूप चित लिए है क्या। तो वही बताते हैं और यह सुखात्मक चित्त सुख के लिए नहीं है और ज्ञानम है ना इसका ज्ञानात्मक चित्त और ज्ञानत्मक चित्त या ज्ञान रूप चित्त ज्ञान के लिए नहीं है ज्ञान ज्ञान के लिए होगा क्या अच्छा सुखात्मक चित्त सुख लिए के लिए नहीं है मतलब सुखात्मक चित्त सुखात्मक चित्त के लिए नहीं है सुखात्मक चित्त सुखात्मक चित्त के लिए नहीं है ज्ञानात्मक चित्त ज्ञानात्मक चित्त के लिए नहीं है उभयम अभी एसत परार्थम एसत व्यम अभी ये दोनों भी पर के लिए है ये दोनों भी किसके लिए है हाँ कौन ये सुखात्मक चित्त ज्ञानात्मक चित्त ये किसके लिए है पढ़ के लिए जो इनका है ना सुख जो है दुख का भी अच्छा समझ जाए सबका तो जो इनका प्रकाश है जो सुख का दुख का और ज्ञान का प्रकाश करता है ज्ञान मतलब बुद्धि की है ना ज्ञान जो प्रकाश करता है उसके लिए है आप ये देखेंगे पद के लिए है वह पर कौन है ये बताना चाहते हैं यश भोगेना अपवर्गेणा क्या अर्थेना अर्थवान पुरुष क्या ये भोगेना क्या अपवर्गेण क्या अर्थेन भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन के द्वारा प्रयोजन भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन के द्वारा जो प्रयोजन होता है धन के द्वारा कोई धनवान होता है ना भोग के द्वारा भोमान वैसे ही यहाँ पर प्रयोजन के द्वारा कैसा होगा प्रयोजन प्रयोजन तो क्या है भोग अकवर्ग किंतु जो भोग तथा अकवर्ग रोग प्रयोजन के द्वारा भोग तथा अपवर्ण रूप योजन वाला पुरुष है सो पर पुरुष ही पर है वह पुरुष ही क्या है पर है ना सामान्य मात्रा ये सामान्य वस्तु पर नहीं है सामान्य वस्तु सामान्य वस्तु से घटपट आदि कुछ भी पर हो सकता है क्या है ना चित्त चित्तन मात्राए अहंग गुद्धि प्रकृति ये सब सामान्य वस्तु को पर हो सकती है क्या न सामान्य मात्रा निष्का है सामान्य वस्तु पर नहीं है परम सामान्य मात्र स्वरूप उदाहरण वैनासिका तू यु जो कुछ वैनासिका है ना वैनासिका कर्म है जो क्षणिक विज्ञानवादी है कि वही बहुत बौद्ध वैनासिक जो है क्षणिक विज्ञानवादी बहुत है कि बहुत बौद्ध तू करते कि जो कुछ सामान्य वस्तु का सामान्य मात्र है ना कि जिस किसी सामान्य वस्तु का जिस किसी जिस किसी सामान्य वस्तु को स्वरूप तो स्वरूप को चित्त स्वरूप के द्वारा पर कहेगा चित्त स्वरूप से पर कहेगा, कहेगातम पंक्ति, ऐसा लगाएंगे किंतु वैनाशिक बौद्ध जिस किसी सामान्य वस्तु को चित्त स्वरूप चित्त स्वरूप से पर फर्केगा किससे कहेगा, कहेगा? चित्त स्वरूप से पर कहेगा इसका क्या क्या मतलब हुआ चित्त रूप से पर कहेगा मतलब जो भी वस्तु होगी वो चित्त रूप होगी कैसी होगी वो पर वस्तु कैसी होगी चित्त रूप होगी ऐसा कुछ मतलब होगा ये देखो तो उसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ अच्छा पदार्थ है है ना ना पर चित्र चित्र तो इसका ऐसा भी कर लेना रूप से या सामान्य पदार्थ रूप से सामान्य पदार्थ रूप से भी कर सकते हैं किंतु वैनाशिक बहुत सामान्य वस्तु को किंतु बहुत जिस किसी सामान्य वस्तु को सामान्य वस्तु के रूप से ठीक रहेगा किंतु बौद्ध जिस किसी सामान्य वस्तु को सामान्य वस्तु के रूप से पर कहेगा रूप से कर कहेगा किस रूप से पर कहेगा कहे सामान्य वस्तु के रूप से पर कहेगा याद ध्यान पुरुष को छोड़कर सामान्य वस्तु लेना है ना पुरुष सामान में रहेंगे किंतु जिस किसी सामान्य वस्तु को किंतु बहुत बौद्ध जिस किसी सामान्य वस्तु को सामान्य वस्तु रूप से पर कहेगा तुम संघर्ष कारित्व सभी समुदाय रूप होकर कार्य करने के कारण वह सभी समुदाय रूप होकर कार्य करने के कारण पर के लिए ही होगा किसके लिए होगा तो। के लिए यदि सामान्य वस्तु को पर कहेंगे तो वह भी कैसा होगा समुदाय रूप को होकर कार्य करेगा तो समुदाय रूप होकर कार्य करने के कारण पर के लिए ही होगा ठीक है और फिर उससे ऊपर यदि पर कोई माना जाए सामान्य वस्तु को तो वो भी मिलकर कार्य करने के कारण किसके लिए होगा पर के लिए होगा यह तो असरूप परो विशेषा किंतु जो यह किंतु जो यह पर विशेष वस्तु है किंतु जो यह पर विशेष वस्तु है वह मिलकर कार्य वह समुदाय रूप होकर कार्य न करने वाला पुरुष है न संगठतकारी है ना वह समुदाय रूप होकर कार्य न करने वाला पुरुष है वह समुदाय रूप होकर कार्य न करने वाला पुरुष है समुदाय रूप होकर कार्य नहीं करता है तो मतलब ये जिसके लिए चित्त है चित्त पर के लिए है चित्त तो जिस पर के लिए है वह कौन होगा चेतन होगा चेतनात्मा होगा ऐसा साधन है ना जैसे की करण करण ज्ञान के जो करण इंद्रियां हैं, तो जो करण है वो तो आत्मा नहीं होती ना आत्मा नहीं होती तो इंद्रियां करण होने से प्रकाशक आत्मा नहीं है ऐसी प्रकाशक आत्मा नहीं है और बल्कि ये सभी जिसके लिए है वो कौन है चेतन प्राइवी जैसे यहाँ बिल्कुल बोलता है कि ना ना क्या ना क्या है ना है दोनों ये ये तो चित्त पर के लिए है ये बताया गया चित्त पर के, के, के लिए है मतलब दूसरे के प्रयोजन के लिए है देखिए गृह गृह के लिए नहीं है किसी अन्य के निवास के लिए है, है। खटवा जो है ना ये खटवा के लिए नहीं है अन्य के उपयोग के लिए है वस्त्र वस्त्र के लिए नहीं होता है किसी उपयोग के लिए होता है चित्त चित्त के लिए नहीं है अन्य किसी के उपयोग के लिए है तो जिसके उपयोग के लिए है वो आत्मा है ये बताना है ज्ञान और अज्ञान चित्त में नहीं है ऐसा ये नहीं कहते हैं ऐसा तो नहीं है ना कोई चित्त में ज्ञान नहीं, है। ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं है ऐसा तो, तो कुछ नहीं क्योंकि सब कुछ संस्कार है जो कुछ भी है संसार रूप से सब चित्त में ही रहता है जी जी जो है ना आत्मा कार्यवृत्ति होती है विवेक होती है तो विवेक ख्या में है तो ज्ञान भी में है मतलब ज्ञान ज्ञान को मना नहीं यही बताया चित्त जो है पर फर के लिए है बात यह है ना कि से अतिरिक्त चेतन आत्मा को क्यों स्वीकार करना चाहिए तो उसके लिए बताते हैं की ये समुदाय रूप से मिलकर कार्य करने वाले जो पदार्थ होते हैं फर के लिए होते हैं जैसे भी वैसे ही चित्र है तो ये पर के लिए है और फिर कौन है भूकेशन ही है और कोई सामान्य वस्तु पर नहीं हो सकती है इतना ही होगी अच्छा। विस, ये विशेष दृश्य में आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही विशेष विशेष क्या था आत्मा तो आत्मा का साक्षात्कार करने वाले जो की आत्म की आत्म आत्मृत्ति की आत्म्ञानी की आत्मभाव भावना के अस्तित्व का विचार आत्मभाव भाव भाव अस्तित्व और भावना का विचार आत्मा के अस्तित्व का विचार समाप्त हो जाता है निवृत्त हो जाता है आत्मा के अस्तित्व का विचार कैसे विचार आते हैं विवेकी के चित्र में की पहले में पहले में कौन था पूर्व जन्म में मैं कौन था और कैसे था पूर्व जन्म में मैं कौन था और कैसे था अभी इस शरीर में मैं कौन हूँ और कैसे हूँ आगे मैं कौन बनूंगा और कैसा बनूंगा आगे मैं कैसा कौन हो जाऊंगा और कैसा हो जाऊंगा ये विचार रखे न तो इनको कहते हैं आत्मा भावना आत्मा के अस्तित्व सम्बन्धी विचार ऐसे विचारेंगे आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार कहते हैं पूर्व जन्म में मैं कौन था पूर्व जन्म में मैं कैसा था इस शरीर में अभी इस शरीर में मैं कौन हूँ और कैसा हूँ आगे मैं कैसे कौन होंगे और कैसा होगा इसको क्या कहेंगे आत्मा ये विचार उठते रहते हैं और जो है विवेकी है उसके ऐसे विचार उठते हैं और देहात्मवादी जो है वो तो पहले आगे पीछे रोक न सोचती वर्तमान में ही है देहात्मवादी तो ये जो विचार उठते है ना इस विचारों को कहते हैं आत्मा भावना आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार है तो ये ये जो है ना किसके ये विचार किसके निवृत्त होते हैं विशेष धरती के मतलब आत्मज्ञानी के है ना आत्मधर्ति के आत्मज्ञानी के आत्मा के अस्तित्व तो संबंधी विचार निवृत्त हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं लगभग क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार हो गया वो वो देखता है की जगह प्रति अतिरिक्त आत्मा है और जो बंधन का बीज है बंधन का कारण है वो दग्ध हो गया है तो जब बंधन का कारण ही दग्ध हो गया है तब तो बंधन होना ही नहीं है तो आपको सोचने की बात चिंता की कोई बात ही नहीं कि पहले क्या थे क्या होनी अभी क्या है मतलब सोचते विचार समाप्त हो जाते हैं पूर्व में विशेष पुरुष लिया था ना चेतन पुरुष तो चेतन पुरुष साक्षात करने वाले की आत्मा की अस्तित्व संबंधी विचार समाप्त हो जाते हैं लगे और वैसे विशेष तरफ से ऐसा भी कह सकते हैं विशेष से वो भी ले सकते हैं कि विवेक विशेष दृष्टि का अर्थ कर सकते हैं कि विवेक ख्या वाले योगी के किसके विवेक विवेक वाले योगी के आत्मिकाक्षा योगी के आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार समाप्त हो जाते हैं अच्छा वही तो उससे अधिक सुख किसी भी नहीं संसार से स्वर अपनी आत्मा गजा ले उससे अधिक आनंद नहीं देखो कभी ऐसा देखो आप मास में ग्रीष्मतु के बैशाख और मास में देखेंगे तो घास दिखाई देती है हरी मैं हरी घास में भी दिखाई देती है लगता है बिल्कुल खत्म हो गई और जब वर्षा होती रखे अंगूर निकल आते घास के इसका क्या मतलब है घास के बीज वहाँ पड़े थे घास के बीज वहाँ हाँ तो वर्षा काल में तृण के अंकुर की उपस्थिति से या अनुमित होती है वर्षा काल में तृण के अंकुर की उपस्थिति से बीज की सत्ता की अनुमति होती है बीज की अस्तित्व होती है कि यहाँ पर बीज थे यदि बीज तो नहीं होते तो घास होती उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के श्रवण से मोक्ष मार्ग से श्रवण से, से या मोक्ष मार्ग प्रतिपादक शास्त्र के श्रवण भी कह सकते हैं ऐसा भी लग जाएगा मोक्ष मार्ग प्रतिपादन शास्त्र के, के श्रमण से जिस व्यक्ति को मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन शास्त्र के श्रमण से आनंद की अधिकता के कारण जिस व्यक्ति को रोमांच और अश्रुपात दिखाई गयी जिस व्यक्ति के रोमांच और अश्रुपात दिखाई गयी तो क्या मानना पड़ेगा क्या उन्मिखी हो जाएगी कि जो पूर्व जन्म में जिसे वहाँ बीच के अस्तित्व की उन्मिखी तो यहाँ भी मानना पड़ेगा इस कारधन अनुस्थान का बीच है में। में का ये है। और ये यदि नहीं होता है ना भगवान से प्रेम नहीं है रोमांस नहीं है नहीं तो वो नहीं है प्रेम तो यह सब तो वकीलों के ज्ञान से ज्यादा कुछ भी शासबाद मारकंडा भी एक, एक तो महात्मा थे निर्मल संप्रदाय के लिए हमने दर्शन किया वो वो वो तो बिल्कुल है की भी तो रोमांचू देखेंगे। देखेंगे। का मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन शास्त्र का श्रमण करने से यह जिस दे, जिस व्यक्ति अधिकता के कारण जोड़ लेना आनंद की अधिकता के रोम कारण रोमांच जिस व्यक्ति के रोमांच और अश्पात दिखाई देते थे। थे थे है जिस व्यक्ति के रोमांच और अश्रुपात होते दिखाई देते है तथा उस व्यक्ति में भी अर्थ है उस व्यक्ति में भी मतलब क्या है आत्म साक्षात्कार के बीच इसके बीच है आत्म साक्षात्कार के बीच है ये अनुमिति होगी ना और किसके द्वारा ये अनुमिति होगी वो रोमांच और अश्रूपात और रोमांच और अश्रूपात तो कैसे होगा मोक्ष मान तो के अपनी पात्र साक्षात्म अच्छा और जब ये स्थिति आएगी तो खंडन मंडन की प्रक्रिया रहेंगीमान रहे हैं नहीं। नहीं। ये देखेंगे तो उस व्यक्ति में भी आत्म साक्षात्कार के बीज हैं इस पूरी पंक्ति लगाएंगे की विशेष दर्शन बीज हम अपनी कर्म भी निवर्तितम इसी जन्मीय थी कर्म भी निवर्तितम अर्थ है पूर्व जन्म में किए गए योगांग के अनुष्ठान कर्म मतलब योगांग का अनुष्ठान रुख कर मिले पूर्व जन्म में किए गए योगांग के अनुष्ठान से संपन्न संपन्न कहेंगे निष्पन्न ये जन्म पूर्व जन्म में किए गए योगांग के अनुष्ठान से निष्पन्न या जन्म जो अपवर्ग की प्राप्ति कराने वाला मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला आत्म साक्षात्कार का बीज आत्म साक्षात्कार का बीज है अब ये ध्यान देंगे प्राप्ति कर से उस व्यक्ति में भी क्या है आत्म साक्षात्कार का बीज तो आत्म साक्षात्कार का बीज किसकी प्राप्ति कराने वाला है अफवर्ग भाग अकवर्ग की प्राप्ति कराने वाला किसकी प्राप्ति कराने वाला अकबर की प्राप्ति कराने वाला कौन है है न आत्म साक्षात्कार का बीज होने से क्या होगा आत्म साक्षात्कार होगा फिर अकवर्ग होगा पता ही आत्म साक्षात्कार का बीज होने से क्या होगा क्षात्कार होगा फिर अकबर तो की प्राप्ति कराने वाला आत्म साक्षात्कार का है और अकबर ये आत्म साक्षात्कार का बीज जो है ये किससे निष्पन्न है पूर्व जन्म में किए गए योगांग के अनुष्ठान से यम नियम आदि से है ना यम नियम आत्म साक्षात्कार तो बहुत आगे की बात है लोक में भी शांति नहीं है नीचे जी यदि यम नियम का पालन न किया जाए चाहे वो किसी भी का व्यक्ति हो चाहे भक्ति मार्ग जानवर यदि यम नियम का पालन न देखा जाए तो कुछ भी नहीं आप सोच लेना अब नीचे की जो है ना दो मंजिल ना बनी हो आगे को तो बहुत ऊँचा मकान बना हुआ थी तो वो हो सकता है क्या तो तो तो इतना भी बड़ा महात्मा रूप में किसी भी छाप न सूत्र में जैसा बताया गया है तो उसका पालन नहीं है तो वो में भी तो कुछ नहीं नियम दम दम हो हुई नहीं सकता है तो ध्यान पूर्व जन्म में किए गए योगांग के अनुष्ठान से निष्पन्न अपवर्ग की प्राप्ति कराने वाला आत्म साक्षात्कार का बीज है ऐसी अनमिति होती है ऐसी अनि होती है अच्छा तो अच्छा अब ध्यान दे रहे तथ्य है उस व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से आत्मभाव की भावना होती है ना उस व्यक्ति की आत्मभाव की भावना स्वाभाविक होती है ये भावना कैसी होती है स्वभाव से होती है जो कुछ विवेकी है, है उनमें ही ये भावना कि हम पहले कैसे पहले कैसे थे इस शरीर के बाद हम कैसे रहेंगे है ना भूत जो है ना भौतिकवादी ऐसा विचार नहीं कर सकते है निकल तो उस व्यक्ति की आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार स्वाभाविक होते हैं बजे उस व्यक्ति के आत्मभाव भावना का चार होगा आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार भाव का अस्तित्व भावना का विचार उस व्यक्ति के आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार स्वाभाविक होते हैं यश अभावीदा मुक्तम जिसके अभाव के कारण यह कहा गया किसके अभाव के कारण आत्मभाव भावना के अभाव के कारण यह कहा गया किसके कारण आत्मभाव भावना के अभाव के कारण है ना मतलब आत्म संबंधी विचार के अभाव के कारण ईदा मुक्तम यह कहा गया क्या कहा गया देखो स्वभाव मुक्त दो निर्णय भाग्य धन लेंगे ये क्या है दोसाद है ना दोसाद साद स्वभाव मुक्त दो साद का अर्थ है की कि, कि यहाँ पर दोषयुक्त संस्कारों के कारण दोष युक्त दोष हाँ। कारण संसार संस्कार दोष के कारण दुष्ट संस्कारों के कारण संसार का क्या है संसार संस्कार दोष के कारण या दुष्ट संसारों के कारण दो, संसार दोषयुक्त तो संसारों के कारण स्वभाव मुक्तवा स्वभावन का अर्थ है आत्मा के अस्तित्व और मुक्तवा का अर्थ है अस्वीकार करते मुक्तवा का क्या अस्वीकार करके मतलब स्वीकार न करके दोष युक्त संस्कारों के कारण आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करके पूर्व पक्ष में रुचि होती है मतलब वे अनाथवाद में रुचि होती है, है। दोषयुक्त संस्कारों के कारण आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करके आत्मा के अस्तित्व को क्यूँ नहीं स्वीकार करते दोषयुक्त दोषयुक्त संस्कार होने के कारण दोषयुक्त संस्कारों के कारण आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करके अनात्मवाद में रुचि होती है किसमें रुचि होती है और क्या निर्णय अरुचि भगति और पंचविंशति तत्व तो के निर्णय में रुचि नहीं होती है पंचविंशति तत्व तो है ना इसमें भी आया है सांकारिका में बार बार आया प्रकृति में आज अहंकार है यह चतुर्विशति और क्या चाहिए तथुर को लेकर पच्चीस होते है ना और पंचविंशति तत्वों के निर्णय में रुचि नहीं होती है और पंचविंस तत्वों का निश्चय करने में प्रवृत्ति नहीं होती है है ना उनके निर्णय में प्रवृत्ति ठीक ठीक उनको समझ लें ठीक ठीक समझ ले तो चौबीस से फिर तथा आत्मांव भावना तत्व है उसमें उसमें जो है ना जो जिसमें स्वाभाविक होती है न भावना उस व्यक्ति में आत्मगाव की भावना कैसे होती है तो बताते हैं अहम का आसम में कौन था मतलब इस जन्म के पहले मैं कौन था पूर्व जन्म में मैं कौन था अहम कथा अहम आसम अहम कथम आसम में कैसा था पूर्व जन्म में मैं कौन था और मैं कैसे था कि इस शरीर में मैं कौन हूँ इस शरीर में मैं कौन हूँ कथन स्विट और इस शरीर में मैं कैसा कैसे हूँ इस शरीर में मैं कौन हूँ और इस शरीर में मैं पढ़ता हूँ लग गया अब क्या भविष्य आगे हम कौन होंगे और कैसे होंगे आगे हम कौन होंगे और वह मतलब और खत्म होंगे जी की ये आत्मभाव की भावना होती है है ना जो बताए ना जिसमें रोमांच ऐसा वगैरह हो तो उसमें भी उठते हैं चलिए भगवान कैसी कृपा करेंगे ऐसा न साधन करता है वो व्यक्ति सात वो विशेष दर्ज निवरतें निवरतें है ना विशेष दर्शि करके आत्मज्ञानी या विवेक ख्या करने वाले की विवेक ख्याति से संपन्न होगी की क्या आकार वो भावना निवृत्त हो जाती है आत्मव भावना निवृत्त हो जाती है जाएगा क्योंकि जब वो सब देख लिया कि ये सब आत्मा ये है संसार ये है चित्त ये है तो जानता है कि संसार का बीज दर्द हो गया अब संसार में हमारा जन्म नहीं होगा संसार में जन्म लेने का जो कारण है वो नष्ट हो गया ज्ञान आदि से ऐसा अब देखेंगे कुटा हा, हाँ विशेष दर्शन करद विवेक ख्या संपन्न योगी कि वो भावना निवृत्त हो जाती है कुटा करते किस कारण से तो इसको बताते हैं चित्त से चित्र से एक विचित्र परिणाम ऐसा करद यह या, या सब चित्त का ही विचित्र परिणाम है ये सब चित्र का ही विचित्र परिणाम है अथवा यह सब चित्र की ही विचित्र वृत्ति है चित्र की ही तो वृत्ति है सब कुछ हालाँकि ये जो भावना है ये मोक्ष मार्ग में चलने वाले की होती है तो ये उपकारक है पहले और साक्षात्कार होने से निवृत्त हो जाती है कि ये भी चित्त के परिणाम की है ये प्रत्याया ये भी निवृत्त होगी ऐसा लग गया ये समझ लेना कि ये सब चित्त का ही परिणाम है इसलिए ये भी निवृत हो, तो हो जाता है ये भी किस कारण से ऐसा समझ लेना चाहती हूँ की सब चित्त परिणाम है इसलिए हो जाता है अध्याय करके लगा लेना ये स्मार्थ करना क्योंकि यह सभी चित्त का परिणाम है इसलिए यह निर्मित हो जाता है पुरुष अमे अमृष्ट पुरुष तु असत्याम अविद्याम कि अविद्या होने पर किन्तु अविद्याम असत्याम अविद्या न होने पर तु? विद्या के होने पर ज्ञान के होने पर विवेक छाती के होने पर अविद्या रहेगी नहीं रहेगी विशेष का विद्या नहीं रहेगी तो अविद्याम असत्याम असत्याम है अविद्या के न होने पर पुरुषता पुरुष तो शुद्ध रहता है अविद्या के न रहने पर पुरुष तो शुद्ध रहता है पुरुष तो हमेशा शुद्ध है अविद्या के न होने पर पुरुष शुद्ध रहता है इसका मतलब है शुद्धा कर चित्त धर्म आकर चित्त के धर्मों के संबंध से रही होता है चित्त के धर्मों के संबंध से मतलब चित्त के धर्मों के संबंध से रहित होता है चित्त के, है, तो के धर्म सुख सुखादी हैं तो चित्त के धर्म कौन सुखादी उनके संबंध से रहित होता है लग जाएगा चित्त के क्योंकि चित्त के धर्मों का आरोप तो अविद्या से करता है ना अपने में चित्त के धर्मों का संबंध अपने में कैसे मानता है अविद्या नहीं रहेगी तो चित्त के धर्मो का संबंध अपने में नहीं मानेगा चित्त के, ता, ता, ता चित्त के धर्मों के, के, के संबंध से रहित होता है तथा उसके इससे धर्म के संबंध से रहित होने से अस्थ करोगी की अस्थ कुशलस्त मतलब इस योगी की कुशलस्तक योगी नाम इस योगी के आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार माफ हो जाते हैं इसकी आत्मा के अस्तित्व संबंधी भावना आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार समाप्त हो जाता है इस व्यक्ति का ठीक है और थोड़ा देखेंगे आगे विवेख निपराधारम्भ निम्नम चित्तम तदा कर तब तब जब ये क्या हुआ कि ये विशेष व्यक्ति हो गया ना आत्मा का तो साक्षात्कार हो गया विवेक छाती हो गई तो जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो वो क्या होगा उसका चित्त गहरमुख होगा नहीं होगा है ना तो वो आगे चित्त भी उसका जो है ना विवेक छाती की ओर ही लगा रहेगा कई मुखी हो जाएगा चित्ते है? आ, जो लोग बोलते है खुद कोई प्रसन्न करे महाराज तो ज्ञानी है तो करना था कर लिया अब कोई जूरत लेंगे सब प्राप्त बन ल तो ये जो आ, है जो है है नहीं नहीं नहीं वो छुप तुमने कुछ करना था कर लिया ठीक है लेकिन वो आनंद रूप है तो वो टीके से मैं है नही बताते है सदा तब तो विवेक निम्नम विवेक तो निम्नम करते है विवेक के मार्ग में संचरण करने वाला मतलब विवेक रूप मार्ग में संचरण करने वाला विवेक विवेक्या रूप मार्ग में वो अंतर्मुखी ही रहेगा तदाकर्थ यदि शरीर उसका है तो वही उसी में रहेगा है ना ये थोड़ा कि वे की वो सात साक्षात्कार के बाद में जो है संसार फ्री लगने लगे है वो आत्मा फ्री हो जाए संसार फ्री हो जाए ऐसा होगा क्या तदाकर्थ है सब विवेक निम्नम करते रूप मार्ग में संचरण करने वाला तथा कैवल्योमुखी चित्त होता है तथा हो जाने पर विवेक हो जाने पर चित्त विवेक निंदम करता है ठीक कर है तरानीम इस कर पाठ है यदि चित्तम्मे विशेषा तरानीम कर विवेक ख्या हो जाने पर हो जाने पर अस्त चित्तम इस योगी का जो चित्त इस योगी का जो चित्त में कर लेना एक में में बाद में, इस योगी का जो चित पूर्व में ऐसा अध्याय कर लेना तदाइन कर हो जाने पर योगी का जो चित्त पूर्व में विषय प्राग भारम भारंभ है विषय मार्ग में संचरण करने विष्णुन्मुखी विषय पराग वारंभ क्या दृष्योन्मुखी तथा अज्ञान निम्नम अज्ञान मार्ग में संसर करने वाला विषय पराग वारंभ करता है क्या है की संसार रूप मार्ग में संसर करने वाला था अज्ञान निम्नम आशी लग गया वह चित्त योगी का जो चित्त पूर्व में अध्ययन करेंगे योगी का जो चित्त पूर्व में कब विवेक छाती पूर्व में कब से पूर्व में विषय तथा अज्ञान रूप मार्ग में संचरण करने वाला था चित्त तद मतलब इस योगी का तद चित्त अन्य भगवती मतलब अन्य प्रकार का हो जाता है इस योगी का वह चित्त अन्य प्रकार का हो जाता है कब विवेक होने पर अच्छा तो ऐसा याद करना तदा नहीं अन्य द्वारा देखेंगे इसका अस्त इस योगी का जो चित्त इस योगी का जो चित्त विवेक ख्याति से पहले दुख तथा अज्ञान रूप मार्ग में संस्कृत करने वाला था और तदानिम कर तर ऐसा कर लेगा तदानिम कर सके विवेक ख्याति होने पर तद कर तदानिम को वहाँ ले जाएंगे विवेक ख्याति होने पर वह चित्त अन्य प्रकार का होता है अर्थात कैवल्योन्मुखी तथा विवेक ख्या रूप मार्ग में विवेक विवेक ज्ञान है ना विवेक ज्ञान रूप मार्ग में संस्कृत करने वाला होता है कई बलुन मुखि तथा विवेक ज्ञान रूप मार्ग में संसरण करने वाला होता है ओम पूर्ण मदम पुर्णिट